श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान भक्त संघ गठित करने के उद्देश्य से ही श्री रामकृष्ण देव को व्याधि होना भक्त लोग इस सेवा कार्य से जिस दिव्य उल्लास का हृदय में अनुभव करते थे उससे अब श्री रामकृष्ण देव के अवलंबन द्वारा उन्हें परस्पर के प्रति आकृष्ट और सहानुभूति सम्पन्न होने में विशेष सहायता मिली थी श्री रामकृष्ण भक्त संघरूपी वृक्ष दक्षिणेश्वर में अंकुरित हुआ और श्यामपुर तथा काशीपुर के बगीचे में अपना स्वरूप धारण कर इतने शीघ्र बढ़ उठा कि अनेकानेक भक्तों ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सफलता लाना ही श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि का एक कारण है जितने दिन बीत रहे थे उतना ही श्री रामकृष्ण देव के अस्वस्थ होने का कारण तथा कब तक उन्हें आराम होना संभव है आदि विषयों के संबंध में भक्तों में विभिन्न कल्पना और विश्वास उत्पन्न होने के कारण वे कई श्रेणियों में बट गए थे उनके अभी तक के जीवन की अपूर्व घटनाओं की विवेचना ने ही मूल में रहकर भक्तों को अद्भुत मीमांसाओं में डाल दिया था यह स्पष्ट समझ में आता है भक्तों का एक वर्ग सोचता था और सिर्फ सोचना ही नहीं वे सभी के निकट व्यक्त करते थे कि युगावतार श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि एक मिथ्या स्वांग मात्र है किसी विशेष उद्देश्य के साधन के लिए ही जानबूझकर उन्होंने इसे अपना लिया है और जब इच्छा होगी वे पहले की तरह हमारे सामने प्रकट होंगे विशाल कल्पना शक्ति लेकर श्रीयुद्ध गिरीश चंद्र ही इस श्रेणी के नेता बन गए थे दूसरी श्रेणी कहती थी जिन जगदम्बा की विराट इच्छा से पूर्णतया अनुगत होकर रहने और सब प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने में श्री रामकृष्ण देव अभ्यस्त हुए हैं उन्हें जन कल्याण साधन हेतु अपना गूढ़ अभिप्राय सिद्ध करने के लिए इन्हें कुछ समय के लिए व्याधिग्रस्त कर रखा है इसका सम्यक रहस्य भेद श्री रामकृष्ण देव स्वयं भी कर सके हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता उनका वह उद्देश्य साधित होते ही श्री कृष्ण देव पुनः स्वस्थ हो जाएंगे एक तीसरी श्रेणी यह कहती थी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि शरीर के धर्म हैं। शरीर रहने पर यह अवश्य ही आ उपस्थित होंगे श्री कृष्ण देव की शारीरिक व्याधि भी इसी तरह उपस्थित हुई है अतः इसका कोई अलौकिक गूढ़ कारण है ऐसी कल्पना की आवश्यकता क्या है जब तक स्वयं प्रत्यक्ष देख न सके तब तक श्री रामकृष्ण देव के संबंध में किसी भी विषय की मीमांसा तर्क युक्तियों के द्वारा विशेष रूप से विश्लेषण किए बिना ग्रहण नहीं कर सकते हम उन्हें निरोग करने के लिए जी जान से सेवा करेंगे और उन्होंने मानव जीवन का जो उच्च आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है उसी साँचे में अपना जीवन गठित करने के लिए हम यथासाध्य चेष्टा करेंगे तथा साधन भजन में नियुक्त रहेंगे कहना न होगा कि श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ ही श्री रामकृष्ण देव के एक युवक शिष्यों के प्रतिनिधि रूप से इस अंतिम मत का प्रचार करते थे श्री रामकृष्ण देव के विभिन्न स्वभाव वाले शिष्यगण उनके संबंध में इस प्रकार के विविध भाव और मत रखने पर भी उनकी मददार शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकने और सर्वानतःकरण से उनकी सेवा में नियुक्त रहकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में अपना परम मंगल होगा इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते थे इसी कारण एक श्रेणी के भक्त उन्हें युगावतार कहकर दूसरे गुरु एवं अति और तीसरे देवमानव समझकर विश्वास करते थे परन्तु फिर भी एक कि दूसरे के प्रति पारस्परिक श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई श्री रामकृष्ण देव के अवलंबन से इस समय भक्तों को प्रतिदिन जो आध्यात्मिक प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहे थे पाठकों को समझने की सम, समझने के लिए हमने जो कुछ देखा है वैसी कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ करेंगे ये घटनाएँ श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति उन दिनों दर्शनार्थ आते थे उन्होंने भी प्रत्यक्ष देखी थी